उनके मार्ग और उनसे बीच परमार तत्व उनमें से किसी भी चीज को सामान्य बुद्धि अन्यो पुरुषों लोगो न गाते नृत उनके बुद्धि को विषय ही नहीं होता हो सकती विरोध करतेभूत हित देवा मुह्यंत पदस् पद शकुनी नाम आकाशे गतिर नहाभारत महाभारत में शांति पर्व की दो सौ 239 चैप्टर नंबर श्लोक संख्या 23 और 24, 23, 24 है 23 का पूरा ले लिया और 24 का आधा ले लिया डेढ़ श्लोक हितस्य च देवापि मार्गे मोहिंग उस आत्म तत्व तो का मार्ग के मारे में तो देवता लोग भी मोहित हो जाते मनुष्य क्या करेगा ये देवा मेरे विवेकी बड़े बड़े अपने आपको मानने वाले वे भी मोहित हो जाते हैं अपदस्य पद चिन्ह अपद के भी पद की जो खोजना चाहते हैं, जिसकी कोई गति नहीं है अपदस्य गतिर नई उपलब्ध थे आपद का गति उन्हें प्राप्त हो नहीं सकती है और उसके पद की जो है चेष्टा करते हैं, अब ये वह उन्हें कुछ उपलब्ध नहीं मिलेगा इस समय गाय बैल भैंस घूमते हैं यहाँ तो उनके पद चिन्ह आपको धरती पर दिखाई देता है उसी प्रकार से आकाश और पक्षियों का पग पक चिन्ह को आप ढूंढना चाहे तो आपको मिलेगा नहीं वो है ही नहीं वह हो ही नहीं सकता संभव है यथा तथा इस आपदरूपा जो अपता है ब्रह्म है उसको प्राप्त किए गए कोई पद को प्राप्त करते ही नहीं है और अपद में भी पद की जो ऐसा करता है चाहता है ढूंढता है उसे उचित मिल नहीं सकता है सर्वभूत आत्म भूत ये काम इसकी वाक्य बहुत सुंदर किया हुआ है। सर्वभूता सकल भूत के भी तो, शकर का आत्मा है विदुष अभिन्न स्वरूप प्राप्त कर गया है कौन विद्वान सर्वात्म भूत भूत निरुपचरित स्वरूप सकल भूत में निरुपाधि स्वरूपेण आत्मा बन करके सभी के अंदर वह विद्वान ब्रह्म रूपेण विद्यमान है और सभी का पर क्या कर रहा है परम हित परम हित रूप होकर के विद्यमान है नाते वह सभी का आत्मा ही हो गया है वह ब्रह्मज्ञानी ऐसे ब्रह्मज्ञानी के मार्ग के बारे में सेवा भी मुहंगी पुरुषार्थ विरहीण परम सुखात्मक तो परम सुखात्मक उस तो आत्मा को प्राप्त पुरुषार्थ विरण है लेकिन उसे प्राप्त किए सभी का बावजूद भी पुरुषार्थ से विहीन होने के कारण तन मार्गे देवा विद्यावंतो भी पदम अन्वेष माना उस मार्ग में चल करके विद्यावान पुरुष भी पद की अपेक्षा करने लग जाते है पद का अन्वेषण करने लगते है पद चिन्हों के अन्वेषण करने के समान विविधम मोहम्मद मो थी इसलिए विविध प्रकार के मोह को ही वो वो तो वे प्राप्त महात्मा ज्ञान गंतव्य पद रहित परिपूर्ण से कि जो महात्मा है प्रेम ज्ञानी है उसके गंतव्य पद कोई है ही नहीं वह क्यूँकी परिपूर्ण गति रूप है और उसका भी गति को जानना चाहिए जा गति ही अवगंतुम शक्य निदर्शन अवश्य विषद वह गति को भी मैं जान सकता हूँ ऐसे चेष्टा करने जाता है और वास्तव में नए उपलब्ध वह उपलब्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार दृष्टांत के निदर्शन दृष्टांत के द्वारा समझा दिया स्पष्ट कर दिया शकुनी नामी वकाशे धर्मेश्ञान विषय क्रम देम तेना धर्मेश अजेश जितने भी जीवात्मा माने जाते हैं ये वास्तव में समझ जीवात्मा आजी ही हैं क्योंकि अनेक तो है ही नहीं उपाधि की वजह से अनेक तत्व है उसी को अनुवाद करके कहा जाता है धर्मेशु अजय इसलिए सब अजय अनेक से होंगे ये ही होता है अजम असंक्रांतम ज्ञान है भी कहता ज्ञान भी अजय और विषय से संक्रांत नहीं है विशुद्ध ज्ञान है इस सूर्य में उष्टता और प्रकाश के दोनों के दोनों स्वाभाविक स्वरूपगत है उसी प्रकार से इस आत्मा का स्वरूप ज्ञान हज और असंक्रांत स्वरूप वाला है वह वा अजन्मा है और ज्ञान भी कभी उत्पन्न नहीं होता है जैसे न्यायिकारी है मानते हैं आत्मा ज्ञान पैदा होता है वैसे आत्मा ज्ञान पैदा होने वाला वस्तु नहीं है तीसरे तो कह दिया जन्मा विक्रिया रहता ऐशो अजमे कूटस्तम ज्ञानं भवति, असंक्रांति चिप्भवती मैं स्वातृत्व विषय भवति। स्वातृत्व विषय से संस्विश्या? नहीं है ऐसा विशुद्ध ज्ञान धर्मों में आप अनुभव करते हैं अर्थात ब्रह्म का जो स्वरूप है वो विशुद्ध है। ज्ञान से अर्थ स्वरूप ब्रह्मस्वरूप आत्मा का स्वरूप ही लेना इसे समस्त जीवों के अपने आत्मस्वरूप के अनुसार कैसे है वो वह शुद्ध है अज है असंक्रांत स्वरूप वाले ये तो न क्रम दे ज्ञानम असंगम तेल की क्योंकि यह ज्ञान दूसरे विषय में कभी संक्रमण करता ही किसी भी चीज के साथ ऐसा कभी भी संबंध हुआ ही नहीं है न कस्मिन अपनी काले न कस्मिन अपनी देशे किसी देश किसी काल किसी वस्तु के साथ कभी कोई संबंध नहीं है अतव जो है आत्मा को लोगों ने क्या कहा असंगम असंगो पुरुषा इत्यादि श्रुति ने उस तरह से कहा असंग महाज्ञान अतः जो परम तत्व परमार्थ तत्व को तो जानने वाले महान ज्ञान पुरुष महान बुद्धिमान है ऐसे आपने जो कहा तो क्यों किस प्रकार से हो सकता है वो ते तो अजेश अनुत्पन्नषु अचलेशु धर्मेशु आत्मसु जो अनुत्पन्न अचल है ऐसे है आत्माए समझ जीवात्मा उनमें उनमे अजम अचल ज्ञान को चाहता है अनुभव करता है सवि तरी प्रकाश जैसे सूर्य में उष्णत और प्रकाश एक साथ जैसा आप देख रहे हो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान क्या के स्वरूप में ज्ञान कैसा है कदम अज असंक्रांत स्वरूप वाला है असंक्रांत जिसले इसलिए ऐसा है तस्मत इसी कारण से असंक्रांतम मान अर्थांतरे अर्थांतर में संक्रमण मैंने विषयम के साथ संबद्ध नहीं होना ज्ञान है ऐसे इस ज्ञान को इसलिए हज करके समस्त विद्वानों ने कहा है समझा है इष्ट है यस्मत यमत अर्थांतरिक ज्ञानम जिसलिए अर्थांतरम के साथ यह ज्ञान संपृक्त नहीं होता कारण इसी कारण से ही असंगम तत्कर्तिम आकाश कल्पम आकाश के समान वह सदा असंग स्वरूप है असंग स्वरूप है इस तरह से शास्त्रों ने कहा है नित्य विज्ञप्ति स्वरूप आत्मा का किसी के साथ संग नहीं हो सकता तो असंग श्री माने अभी असंगता सदा ना स्मृता वर्ण चुति और इससे भिन्न जो वादी है जो ब्रह्म ज्ञानी से भिन्न जो हैं वादी लोग जिनकी पुर में निंदा करते का के वैज्ञानिक कथन किया गया था उन्हीं के बारे में दोबारा कथन करते हैं और मातृत्व यदि आप मान लीजिए जो विभिन्न वादियों ने थोड़ा सा भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मान लिया तो अविपश्चित तो मान्य पर तो अविवेकी पुरुष भी क्या हो जाएगा सदा असंग सदा सदा उसके अंदर असंगत तो ही खत्म हो जाए कि अंतरम करु थे कुत्मने किंच अंतरम यदि करु थे कुरम अंतरम करो थे उधरम मने पेट नहीं लेना है उधरम अंतरम मैंने पेट में अंतर कर दिया है? अर्थ नहीं देना है वहां स्पष्ट करते आरम अंतरम करु मैंने किंचित आप अर्थ में अरम किंच अंतरम मैंने भेदम करो दे क्या होगा उसके असंगत तो स्वर्प वह अपने आप में विस्मृति हो जाएगी कौन अविपश्चित अविवेगी पुरुष की जना असंगता सदा नास्ती उसकी असंगता उसके लिए सिद्ध नहीं हो सकती है की उदाहवरण क्षति बंधन का नाच कैसे हो सकता है बंदर का नाच तो अन्य श्याम वादी नाम अनुमात्र अल्पे अन्य अन्य जो वादी लोग है जो भेद करते हैं उनके मत में कहा जा रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है अनुमात्र अल्पे अपी किंचित वही धर्मी बहिर अंतरवाज्या माने वही धर्म आत्म लक्षण तो स्वीकार कर लिया उसने वही लक्षण पेते हैं आत्मा से बिन कोई वस्तु है और उसका आत्मा का संबंध होता है ऐसे किसने मान लिया बहिर्त छे बाहर माना चाहे भीतर मानो कहीं भी आपने मान लिया उस वह, वह धर्म में था आत्म भिन्न वही धर्म के आत्मा से भिन्न वस्तु को स्वीकार किसी चीज को मान लिया जिसलिए वो मान लोगे फिर उसका सम्बन्ध भी माननी पड़ेगी आत्मा से कोई वस्तु है फिर उस वस्तु के साथ आपको संबंध भी मानना पड़ जाएगा समस्या हो जाएगी इसलिए कहते कि भाई तो भैर में वस्तु नहीं वह चाहे माने घटारी वस्तु वस्तु नहीं बहि चाहे बाहर में घटारी और भीतर में सुखाद्य आकार विषय को लेकर विचार कर लो यदि उनको उत्पत्ति मान लोगे ना फिर उनके ऐसे संबंध भी मानी पड़ जाएगी तो असंगत खत्म हो गया आप विषय के साथ संघ को प्राप्त कर गए तो अपने असंग हो जाएगा अब तो माने सती। माने सती। अभी तो अभी भी की जो असंगता थी वो असंगतम सदा ना थी उसके अंदर वो असंगत तो सदा के लिए नहीं रहेगा यही हो रखा है तो सभी का अनुभवी बोल रहे हैं सभी का असंगत कहा गया सभी जो है संगी हो रखे हैं समझ जीव क्या है इसी दशा में तो है और मेरा ज्ञान है मेरा अस्तु है मेरा पुस्तक है मेरा वो है मेरा ये है स्व से भिन्न स्व बाह्य स्व अंतर मान रहे हैं सभी का यही हाल है जो बता रहे यहाँ पर कुछ पूर्व में जो बताया दोस्तों मतलब तो किसी किसी का हाल होता है ब्रह्मानुभूति को लेकर आजम ज्ञानम का अनुभूति कौन कर रहा तो तो किसी किसी का मामला है ये सभी का मामला बोला जाए इन जनरल सबका यही हाल है ये हम लोग जो है भाई घटपट आदि विषय को भी मान रहे हैं आंध्र सुख दुख आदि वृत्तियों को भी मान रहे हैं और उसके संबंध को लेकर राह गुखी दुखी से व्यवहार हम कर रहे हैं लेकिन उस व्यवहार की मिथ्यात नहीं है व्यवहार करते हुए मिथ्यात तो तो फिर हो गए पुरुष लोग का विषय बन जाएगा लेकिन व्यवहार में सत्यत्व होने के कारण हम सब की हाल बता रहे हैं असंगत नास्तिक वक्तव्युचित बंधनाश नास्तिक और कहने की जरूरत है क्या भाई इसका बंधन का नाश नहीं होता है करके अवश्य उसका बंधन का नाश नहीं हो सकता वास्तव में सब लेते हैं बंधन है ही नहीं न बंधु नेशा परमार्थ जब पहले बोले थे उसको दोबारा ला रहे हैं। अलग तावरण सर्वे धर्म प्रकृति निर्मला आदो बुद्धा सदा मुक्ता बुद्धि नायका अद्वैत वेदांत संप्रदाय को नयन करने वाले नायक लोग मन संप्रदाय के आचार्य अद्वैत संप्रदाय का जो नयन करने वाले अद्वैत आचार्यों का गठन करना है नायका आचार्य प्रवृत्त वेदांत के प्रवृत्त आचार्य लोग इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं आदो बुद्धा तथा यह आत्मा कैसा है आदि से ही मैंने बिना इन सचपत्ति से पहले से वो स्वर्पता ज्ञान रूप है अलब्ध आवरण सर्वे धर्म जानते हैं जितने भी जीव करके कहे जा रहे हैं इनमें से किसी में भी कोई आवरण नाम की चीज भी नहीं है अलब्ध आवरण अलब्ध बंधना बंधन से शून्य सर्वे धर्मा, प्रकृति निर्मला स्वभाव क्या है विशुद्ध है नित्य ही बुद्ध है नित्य ही मुक्त आदवे बुद्धा मानी नित्य एवं मुक्ता बुद्धाश्च नित्य बुद्धि है ग्यारह ज्ञात स्वरूप है और नित्य मुक्त भी है ऐसे वेदांत आचार्य लोग जानते हैं और आत्मा के विषय में ऐसा ही कहते हैं बुद्धिंत तात्पर्य स्वामी न बुद्धियंत करवां तात्पर्य को जानने वाले जो वेदांत या आचार्य स्वामी गण है ये लोग कहते हैं और ऐसा व्यवहार करते चित्र नास्ती थी अवधरणिका भाष्य में ऐसा आवरण चित्र नाश्ती उन की बंधन का नाश नहीं होता बंधन में सदा रह जाएंगे ऐसे लोग ये जो आपने कहा दीदी पुरुवता स्वसद्धांत विगत धर्मान आवरण फिर तो कहा जाएगा फिर तो धर्मों की मैंने जीवों में आवरण बंधन है ये आपने मान लिया हो गया एक तो अबंधन रूप आत्मा है और उस पर बंधन रूपा तत्व है जो उसको बंधन में डाल रखा है और इसलिए वो अज्ञानी जीव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और आप ज्ञानी उस बंधन को दूर करके मुक्त हो जाते हो इसलिए आता और बंधन नाम के दो वस्तु हो जाएगा कहते कि नहीं नहीं, तेरे धर्मान आवरणम स्व सिद्धांत अभिगत तरी पुर्वी कहता है फिर तो आपने जीवों में आवरण नामक कोई तत्व को अपने सिद्धांत स्वीकार कर लिया है शांति कहता है ना नहीं भाई अभिवेकी का दृष्टि से अभिवेकी का अपना कल्पित बंधन है अभिवेकी का अपना कल्पित उसका बंधन है वास्तविक का कोई बंधन नाम का तत्व है नहीं न तो आस्था बंधन में जा रहा है आस्था बंधन में पढ़ाई नहीं कभी ये तो अभिवेकी ने अपने कल्पना कर लिया है इतना ही है वास्तविकता में अलब्ध आवरण अलब्धम अप्राप्तम आवरणम अविद्यादि बंधन ये धर्म आवरण अलब्ध मैंने अप्राप्तम कि अपराप्त आवरण आवरण क्या है अविद्यादि निबंधन जो बंधन अविद्यादि कारणक जो बंधन का व्यवहार हो रहा है ये वास्तव में प्राप्त ही नहीं आत्मा को ऐसी किनको अपराध नहीं ये अप्राप्तम ते धर्म जिन्हें आप प्राप्त है ऐसे जो धर्म धर्मकोण जीवा इसलिए हम जीवन को उन क्या कहेंगे अलग वर्णा अर्थात बंधन रहता ऐसे क्यों क्योंकि प्रकृति निर्मला वो तो प्रकृति से स्वभाव से निर्मल है स्वभाव से वो निर्मल है स्वभाव शुद्ध आदो बुद्धा स्वभाव से शुद्ध है स्वभाव से शुद्ध क्यों है कहते क्योंकि आदो बुद्धा नित्य ही वो ज्ञान स्वरूप है जो नित्य ज्ञान स्वरूप प्रकाश ज्ञान स्वरूपा है स्वयं ज्योति स्वरूपा है वो अमल कहा से आएगा सूर्य में भी मल है क्या ये तो भी सूर्य भौतिक पदार्थ दूर से यहाँ से देखोगे तो सूर्य में मल नहीं है वहां क्या टिकेगा उसके प्रकाश खुलते सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं सारा मल को सुखा करके उसके दुर्गंध को भी दूर कर देते हैं ऐसे सामर्थ्य महानी कोई चीज यही पर कोई चीज अग्नि में डालो क्या हो जाएगा सब हो जाता है, कट के। अग्नि में का कर सकते हैं। जितना भी कंदा सबको तो कहा। कहा पवित्र कर देने वाला है उल्टा तो इसलिए कहते हैं कि देखो जब सूर्य आदि भौतिक पदार्थों में उस आत्मा की विभूति विशेष रूप में ज स्वीकार कर लिया गया पदार्थों में एक गुण हम देख रहे हैं तो आत्मा में तो काना नहीं क्या निश्चित रूप से वो कैसा है नित्य बुद्ध है तथा मुक्ता इसीलिए वो नित्य मुक्त भी है। ये समाज नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आ जिसलिए ये समझ जीव क्या है नित्य शुद्ध है नित्य ही बुद्ध है नित्य ही मुक्त स्वभाव वाले है सदैव ज्ञान स्वरूप बुद्धा मानी ज्ञान स्वरूप यदि और आपने नित्य ज्ञान बुद्धिंत से उसको जानेगा का कौन कैसे जान सकोगे आप उसको यदि एवं यदि आपके अनुसार नित्य शुद्धादि स्वरूप वाला है फिर यह ज्ञान आश्रय है वो या ज्ञान का विषय है वो इत्यादि व्यवहार इत्य कैसे कर रहे हो क्या नायक स्वामी न समर्था उद्रुम बोध शक्तिमत स्वभाव आय नायक मने स्वामी वेदांत आचार्य वेदांत के परंपरा के प्रवर्तक जो आचार्य गणे वो ही समर्थ होते हैं ऐसा कथन करने में समर्था बुद्धियंत इत्यादि प्रयोगणाम तात्पर्य ज्ञात समर्था बुद्धियंत इस प्रकार का जो प्रयोग किया जा रहा है व्यावहारिक प्रयोग है इसका वास्तविक तात्पर्य को वे लोग समझ सकते हैं दूसरा तो ये बुद्धियंत मेरे ज्ञान का विषय हो गया ऐसे घटो आप कहा देते हो तो क्या है ज्ञान को ऐसे हो गया आता बुद्ध थे आता विज्ञान का विषय हो जाए ऐसे जो शब्द को लेकर के शब्द में ही बुद्धि को स्थिर करके गलत अर्थ को सभी लोग ले सकते हैं लेकिन ऐसे शब्दों का वास्तविक हैं आम आदमी की बस की बात नहीं शब्द मात्रम हम कर लेते हैं जानते है यह जानते हैं वस्तु शून्यो शब्द ज्ञान अनुपाति विकल्प ये बुद्धिंत इत्यादि ऐसे ही है ये वास्तव में ज्ञान का विषय तो ना आत्मा? नहीं है वस्तु शून्य वहां तादृश वस्तु है ही नहीं जो विषय रूप आप ग्रहण कर सको यथा नित्य प्रकाश स्वरूपों की सविता प्रकाशित तो जैसे लोग व्यवहार कर देते हैं नित्य प्रकाशित रूप है सूर्य दिखाई दिया सूर्य तो हमारा ज्ञान का विषय सूर्य को प्रकाशित कर दिया मैंने अरे तुम क्या प्रकाश करोगे भाई तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है लेकिन बस उसके उगने से दिखाई देने साहब सूर्य दिखाई दिया प्रकाशित हो गया, प्रकाश स्वरूप प्रकाशित क्या करेगा इसलिए कहते हैं कि देखो जैसे नित्य प्रकाश स्वरूप वाला है फिर भी उसके उगने ऐसा व्यवहार कर देते हो प्रकाश अते ऐसा व्यवहार कर देते हैं। आवरण था बादल था या अंधकार थी जो भी थी वो आवरण से ऊपर उठ गया तब आपने कहा कि भैया तो उग गया प्रकाशित हो गया माता के लिए भी दे रहें कि मात्र कल्पित विद्या वह भंग हो जाने से करवत कर कर पर अधिक है नित्य गति रही थे फिर भी कदत स्थिर बैठे हुए हैं अरे कभी चले भी होते तो बैठने की बात होती जैसे अभी आप चले के आए हैं तो आप नहीं व्यवहार होगा भाई तो आप बड़ा पर बैठे हुए हैं बड़ा इसलिए आपको कहा जाएगा घुमा तो फिरा है ही नहीं कैसे व्यवहार कर देते हो सिर बैठा हुआ आरोपी तेना बैठना वास्तविक तो हो नहीं सकता इसी प्रकार यहाँ पर भी नित्य निवृत्त गति वाला है फिर भी नित्य में शिलांती उचित्य था तद उसी प्रकार से प्रकाशन आदि क्रिया का विषय नहीं है वो आता फिर भी ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है क्रम ते नहीं बुद्ध से ज्ञानम धर्मेश सर्वे धर्म ज्ञानम नहीं तद बुद्धे न भाषित क्योंकि हमने बहुत पहले भी कह दिया था एक बार महंड की कारिका जो लिखी गई है यह माध्यमिकी कारिका के खिलाफ माध्यमिकी कार्य आज उपलब्ध है जिम्मे आपकी कार्य पूरा ना भी हो लेकिन उपलब्ध है काफी और कुछ लोग तो उतना ही मान लिए है जो उपलब्ध वही परिपूर्ण मानते हैं जो भी है उस कार्य के विरुद्ध में इन्होंने कारिकाएं दिखी इसलिए बहुत सारी कार्यिकाओं में शब्दावली भी एक जैसा ही दिखेगा कुछ सब तो कार्यक्रम बिल्कुल वही वो अपने हिसाब से घटाएंगे हम अपने हिसाब से घटाए शब्द में कोई अंतर कुछ कार्यिकाओं में वेदांत पर का शब्दावली लाना जरूरी हुआ कुछ वेदांत पर शब्दवली नहीं तो गरीब गरीब एक जैसा दिखता है इसलिए जानकर इस कार्य का स्पष्ट कार्य हैं, बुद्ध भगवान जब बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं उन्होंने इस प्रकार का तत्व कहीं निर्देश नहीं किया है क्रमते नहीं बुद्ध से ज्ञान धर्मेशन वाले परमार्थ तत्वदर्शी का ज्ञान विषयांतरों में कभी भी क्रमण संक्रमण नहीं होता धर्मेशु यहा पर धर्मेशु से तात्पर्य है स्वातृत्व विशेष घटाक्ष अभी तक धर्म से जीव रहा था अब यहाँ धर्म शब्द है जो है बुद्धस नक्रमते। बुद्ध मुक्त स्वर तत्व दर्शी है परमार्थ दर्शी है उसका जो ज्ञान है ना वो विषयांतरों में संक्रमण को प्राप्त नहीं होता स्वरूप जो ज्ञान है विषयों में प्रवृत्त संक्रमण नहीं करता क्यों क्योंकि स्वाभाविक मन इंद्रिया के द्वारा एकाग्र रूपता कोई प्राप्त किया हो है है बुद्ध से का विशेषण ताई ताइन ताइना ष्ठी में ताइना ही बनेंगे क्योंकि बुद्ध पुरुष कैसा है क्योंकि बुद्ध पुरुष जो परमार्थ तत्व है वो संयद इंद्रिय श्रद्धा ज्ञान तत्पर है संयत इंद्रिय वह उसका मन इंद्रिया सब निरुद्ध भूमि में है ना वो विषय का संबंध कैसे कर करेगा इंद्रियों के माध्यम से विषय का संबंध इंद्रियों को भी उसने निरुद्ध कर रखा है निरुद्ध भूमि में अवस्थित जो बुद्ध मुक्त पुरुष है पारमार्थिक दर्शी उस व्यक्ति का तो सुरुता ज्ञान किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से विषयों में संक्रमण कर नहीं स्वाभाविक मन इंद्रिया तपस्वी स्वाभाविक रूप से उसने मन इंद्रिया सबको एकाग्रता रूप जो निरुद्ध अवस्था है उस निरुद्ध अवस्था में ले जाकर स्थिर करता तपस्वी है अतः इसका स्वरभुता ज्ञान का उसमें मिथ्या व्यवहार को लेकर के विषय हुआ ऐसा भी नहीं कहा नित्य समाहित की बात जब जो प्रहाराज से बाहर अगर व्यवहार में आ गया उसकी बात ये नहीं है ता ही नहीं इसलिए विशेषण देना पड़ा सर्वे धर्मास अर्थांतर में संक्रांत नहीं होते सर्वे धर्मांत यह आत्मा धर्माश्रम ऐसी दूसरे हुए जीवा जैसे वो क्या अनुभव कर रहे हैं जैसे मैं परमार जो आज तक जीव मानता था प्रवृत्त होता रहा मैं जैसा नित्य बुद्ध स्वरूप हूँ इसी प्रकार से सर्वे धर्मा समस्त वास्तव में क्या है नित्य शुद्ध शुद बुद्ध गुप्त स्वरूप है ज्ञान अरे सभी का जो ज्ञान रूपता है ना नहीं इन सब का जो स्वरूप बुद्ध ज्ञान है वो भी कभी विषयों के साथ संक्रमण नहीं करता ऐसा निश्चय और इस प्रकार का जो विवेचन बुद्ध भगवान के द्वारा न भाषितम भी नहीं कहा गया है भाष्य क्रमते बुद्ध से परमार्थ दर्शी न्ञानम विषयांतरेश धर्मेश विषयात धर्मेशस्तम सवित प्रभाज्ञ देखो इस बात नहीं क्रमते जिसलिए बुद्ध से क्या परमार्थ दर्शी न हो जो परमार्थ दर्शी है उसका जो क्या नहीं क्रमण होता है ज्ञानम नहीं क्रमते उसका जो स्वरूप है जो ज्ञान है ना वह संक्रमण नहीं करता चलता फिरता नहीं आता जाता नहीं की संबंध नहीं करता किस में विषयांतरेषु धर्मेश क्रमते विषयांतर भूता जो धर्म कहा जाता है उनमें उनमे के बुद्ध का परमार जो सर्वभ ज्ञान है विषयों में जाकर संबंध नहीं करते धर्म सवितरीवा सवित रिवाद स्व महिमा में प्रतिष्ठित सूर्य की प्रकाश का जैसे ही वास्तव में सूर्य का प्रकाश कहीं जाकर सम्मानित नहीं हो रहा है सूर्य की प्रभा स्वस्वरूप प्रतिष्ठित है किरणों के माध्यम से प्रभा अलग चीज है किरण चीज दोनों में बहुत अंतर है अभी समय आप प्रभा को देख रहे हैं कि सूर्य की प्रभा है एक भी किरण नहीं दिख रहा है किरण है नहीं लेकिन प्रभा मात्र फैला हुआ है और वह प्रभा उसके स्वरूप प्रतिष्ठित वस्तु है उसे किसी के साथ संबंध नहीं हो रहा है जब विशिष्ट वृत्तिवंती किरण निकलता है वो संबंध करता है प्रभात एक व्यापक तत्व है इसी प्रकार यहाँ पर वैज्ञानिक व्यापक तत्व है जब तक वृत्ति के, के माध्यम से ज्ञान नहीं निकलता है तब तक विशिष्ट संबंध किसी विषय के साथ नहीं हो सकता यही प्रभात जब किरण के ऊपर सवार होकर आ जाता है तब आप कहेंगे किरण से इसके साथ संबंध हो और जब तक विशिष्ट आकार से नहीं आएगा तब तक विशिष्ट कार्य का भी नहीं कर सकता किसी को सुखाना है प्रभा नहीं सुखा सकती है प्रभा में इतनी उष्णता नहीं होता है। प्रभा और वस्तु का सामान्य रूप रूपन करता है इन वस्तु गुण दोष का निवारण या वर्धन करना इस प्रभा का सामर्थ्य नहीं है वो जो तो विशिष्ट रूप में जब किरण आता है उसी का सामर्थ्य है कि वो उसको सुखावे चाहे कुछ करे उसके बिना नहीं इस यहाँ पर जब तक ज्ञान अपने वृत्ति पर सवार होकर जब तक बाहर नहीं आता विशिष्ट रूप तब तक वह विषय आदि के संबंध पा नहीं सकता सामान्य रूप सर्वत्र है और सभी प्रकाशन करना जिस समय सामान्य रूपये जो प्रभाव है ये प्रकाशन तो कर ही रहा है आपने इसे आपके स्वरूप तो ज्ञान है बस उसी में सब कल्पित होने के नाते वह स्वरूप होता ज्ञान सभी विषयों को सामान्य रूपे प्रकाशन करते रहते हैं इन विषयों के साथ विशिष्ट जो संबंध होकर के भ्रांति पर बदन आदि का व्यवहार होता है वह व्यवहार नहीं हो सकता का कहना है इसीलिए कहते धर्मेश इसने कहा कि धर्म संस्थान सवितरी व प्रभा ये दृष्टान्त इसने जान के दिया है प्रभा को लिया किरण रश्मि को नहीं लिया सवितरी रश्मि व नहीं बोल रहे, हैं। सभी प्रभाई रहे है सवितरी प्रभाव कह रहे ताई ना अस्य स्थिति ताई संतानवता निरंतर से आकाश कल्प सिद्ध तायो अस्य स्थिति ताई तो जो जो। संतानवता निरंतर से आकाशकल्प से जता संतानव निरंतर धारा है नैरंतर रहता है कहीं भी विच्छेद नहीं है ब्रेक है जगह जगह जैसा एक घट से संबंध हुआ फिर पट से हुआ तो इससे होता है ब्रेक ज्ञान में अंतराल आ जाता है और यहां निरंतर रहता है जैसे किरण आ रहे किरण चले जाए हट में नहीं आ गया लेकर के ज्ञान अनिर हो जाता है स्वस्वरूपण ज्ञान में निरंतरता है संतानवान है वो अर्थात धारावान है वो अत कहते हैं आकाश के समान निरंतरता है उसके अंदर सर्वात्मकता सर्व अव्यवहित सर्वात्मक ही होने आते सभी से वो अव्यवहित आकाश घट से बाहर, भीतर सब जगह व्यवहित रूप से कहा नहीं है आकाश है सर्वे सभी का आश्रय बन रहा है और सभी का आश्रय सभी के साथ उसका जो है सर्वात्मक भी वही है वही सर्वात्मक अनुभव भी आता है सर्वासन श्र जो पहले कह दिया वह सर्वात्व ही है कि तो पट से बिन कोई चित्र नहीं समस्त चित्र तक ही पट है चित्र चित्र आज तक पट होता है इसलिए पट जितने पट जो भी है वो पटका है सभी चित्रों में व्याप्त है चित्र चित्र समस्त में पट व्याप्त अतए वह पट में निरंतरता है चित्र में निरंतरता नहीं चित्र जहा बना अपने उतने में ही रह गया इधर नहीं उधर नहीं चित्र में निरंतरता नहीं मिल सकता चित्र जिस पर अधिष्ठित जिसमें बच्चे चित्र तो सभी चित्रात्मक है जो पट वह पट सभी निरंतरता पूर्वक यह संबंध सर्व सर्व्यापक होकर संबंध रखता है तद्दत्त यहाँ पर भी समझना है कि पूजा वो वाय पूजावतः प्रज्ञावत सर्वे धर्म इसलिए वास्तव समस्त धर्म कैसे तपस्वी है पूजी ही है नहीं है कोई अप्रज्ञावान है नहीं सर्वे धर्म आत्मानगन यह घर आत्मानोपी जैसा मैं वैसे सभी ऐसा ग्रहण कर लेता है तथा ज्ञानवदेव आकाश कल्पत् न क्रमचित भी अर्थांतरित ज्ञान वेव आकाश कल्पत् आकाश के समान होने के नाते ज्ञान वाला होकर के भी वह ज्ञान ही है अतएव क्वचित अर्थांतर है किसी विषांत में प्रवृत्त नहीं होता संबंध नहीं होता हो। उपन्या ज्ञाने न आकाश कल्पन इत्यादि जो शुरू में उपन्यास किए थे कि जो है ज्ञाने न इत्यादि कारिका के द्वारा तभीदम आकाश कल्प से ताइनो अनन्य आकाश कल्प ज्ञान न क्रमते समझो वो उससे कथित का संबंध जोड़ देना है जो आकाशकल्पस्य आकाशकल आकाश के सदृश अत्यंत नैरंतरता से संपन्न नित्य रूपा ज्ञान स्वरूप से परमाशी कन्द्र त उससे अभिन्न ही सब कुछ है क्योंकि उससे भिन्न कुछ भी जैसे पट से भिन्न चित्रादि कोई है ही नहीं वास्तव में उसी प्रकार से आत्म तो आत्मस्वरूप ज्ञान स्वरूपता आत्मा की अपनी ज्ञान रूपता से तुरंत किसी भी चीज के सप्ताह न होने से सभी से वह अन्य ही है सभी के सभी उसी में ही है में और सभी में वह और होने के कारण से सभी को साथ उसका अन्य भाव कहा जा रहा है अनन्यता आकाश कल्पम ज्ञानम न क्रमते अर्थांतरे इसीलिए कहा गया ज्ञान जो स्वरूप है वह किसी भी अर्थांतर विक्रमण संक्रमण संबंध नहीं करता यथा तो तथा धर्म ठीक कुछ समझता जी बात समझो यथा बुद्धा न क्रमते बुद्ध का जो स्वरूप ज्ञान परमार्गदर्शी जो मुक्त पुरुष का जो स्वरूप ज्ञान है वह जिस प्रकार प्रवृत्त नहीं होता तथा धर्म उसी प्रकार से वास्तव में समस्त जो अपने आप को बंधन में मान रहे हैं उन जीवन का भी जो सर्वपोता ज्ञान है कभी भी तीनों कालों में किसी विषय के साथ संबंध किए ही नहीं यदि भ्रांति वो मान ले रहा है ज्ञानी जीव की ज्ञान मेरा संबंध है मुक्त हो रहा है और एक अनु व्यवसाय ज्ञान पकड़ आकाशम युवा अचलम अविक्रियम निराय नित्यम अद्वितियम असंगम अदृश्यम अग्राहम अशनातीत ब्रह्मत्म तत्व क्यूँकी आकाश के समान ही तो कैसा है ब्रह्मरूपी तो कैसा है कत वो अचल है अविक्रिय है जिसलिए अचल है थोड़ा सा भी चलो भी विक्रिया होना शुरू हो जाएगा हल्का सा भी हलचल हो गया यात्र चलो हो इसलिए अचलत्व अच्छा अविकृत के प्रति हेतु तो बन गया जिसलिए अविक्रिय क्यों अविक्रिय हो कारण निर्वय अचलत्व अच्छा तो और अविकृत दोनों के प्रतीक सामान्य हेतु तो हो गया निर्वयम अचल अच्छा होने का कारण है निरवय होगा तो जरूर उसमें चल होगा अब चल हुई तो विक्रय जरूर हो नहीं इसलिए मूल हेतु निर्वत्त हो गया अतएव वो नित्य इसलिए मानना पड़ेगा वह नित्य है फिर भी हमारे यहाँ तो निर्वय अनेक होते हैं नहीं है कहेगा कैसी बात है हमारे नित्य भी अनेक है दो थोड़ी आकाश है काल है जिग है आत्मा है हमारे यहाँ नित्य परमाणु हम कैसे इसलिए कहना पड़ा अद्वितीय मैं तो नित्यम अनेकम कर देगा है ना इसे नित्य अद्वितीय छा ऐसे कैसे हो सकता है क्या आकाश के समान असंगम अपी असंग क्यों है क्योंकि दृश्य नहीं है जो दृश्य होता है वह वा संघ वाला जरूर होता है अच्छा उसमें हेतु दिया अदृश्यम अदृश्यम ज्ञानेन्द्रिय विषय क्यों क्यों अग्राहिय अदृश्य इसलिए क्योंकि अग्राही है कर्मेंद्रियों का विषय है ये कर्मेंद्रियों का विषय होता हम ग्रहण कर लेते ज्ञानेन्द्रियों का विषय होता तो मैं उसको जान भी लेता वह दृश्य बन जाता लेता हुआ ज्ञान इंद्रिय का विषय है न कर्मेंद्रियों का विषय इसलिए दृश्य भी नहीं ग्रही भी नहीं अर्षन आद्यतीत अर्चना आदिओं से अतीत उर्मियों से रहित कल भी जब भागवत में चर्चा हो गई थी षण से रहित है वहाँ पे तीन जगह प्राण मन पर श्रेय प्राण से के लिए आप लेते हमेशा ही जो भूख प्यास अर्चना पे पासा उससे अतिथि आत्मा है और मन के लिए जगह रहते है आप सुख दुख को है ना सुख दुख का भी कारण ले सकते हैं शोक मोह सुख दुख भी कह सकते हैं अतः मन का धर्म है शोक और मोह शरीर का धर्म आप लेते शीत और उष्ण अतः दूसरा भी कह सकते हैं जन्म और मरण जन्म और मृत्यु जन्म मृत्यु शोक मोह असना प्यास ये भी इसे भी आप ले सकते हैं अथवा उष्ण शीत सुख दुख असना प्यास के भूख प्यास छे आप ऐसा ले सकते हो वैसा रह सकता है तो मन का ही धर्म हो और सुख का कारण कौन है आपका मोह है और दुख का कारण कौन है शोक है शोक मोह को कर सकते हैं सुख दुख के जगह पर इसी प्रकार पुष्ट शिद क्यों हुई जन्मरण के कारण पुष्ट शिद की जगह पर शरीर का धर्मत्व न जन्मरण को भी आप ले सकते चाहे इनको गिना लो चाहे उनको गिना लो मर्जी कोई फर्क नहीं आश्रयाध्य गीतम जनमरना हाँ यही लेते हैं लेकिन यहाँ पर श्लोकों में गीता ऐसा शीतोष्ठ सुख दुख केशु है ना शीतोष्ठ सुख दुख इतने द्वंद बोलिया ना बस तो शीतोष्ठ क्या है शरीर का द्वंद था सुख दुख मन का द्व था इसे ये भी ले सकते हैं कार्यकार अन्य भाव से उसको भी ले लो जिसको ले लो मर्जी अपनी इसलिए मैं जान के कहा कि कुछ ग्रंथों में ओर छ मिलेगा अब गौ गया वहां बताए थे इसलिए ये भी वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता शब्द में वे देव गए उसको ले मर्जी अपने क्यों ऐसा है तो तो तो तो साक्षात ब्रह्म ही है, तो है। इसे प्रमाण्र क्या है कहीं नही दृष्टुर दृष्टि परिलोको विद्यु दृष्टा के दृष्टि की परिलोप कदाचित भी नहीं होता अर्थात नित्य स्वरूप है ज्ञान, थं थं ज्ञान के भेद ज्ञान ये न्ञानी के भेद रहित जो परमार्थ तत्व है अद्वैत तत्व तो है इसको बुद्ध भगवान के द्वारा बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक या बुद्ध न मने बौद्ध दर्शन प्रवर्त में बुद्धे नुषेना न भाषितम न प्रवर्तित न उपदिष्टम भवती भगवान बुद्ध ने इसका उपदेश नहीं बाह्यार्थ निराकरण ज्ञान मात्र कल्पना छ्यपि दो बात उन्होंने भी किया जो हम करते हैं क्या बाह्य अर्क मिथ्या बाह्य अर्थ है नहीं बाह्य अर्क निराकरण उन्होंने किया है और दूसरी बात उन्होंने कहा ज्ञान मात्र की कल्पना किया वो भी ठीक है इन इस बात में कोई अंतर नहीं है हमारे उनके मत में लेकिन उसको शून्य कह देना या क्षणिक कह देना गड़बड़ उन्होंने किया उस ज्ञान मात्र स्वरूप है ज्ञान से बिना कोई जगत विषय है नहीं यहाँ तक कौन के बात में हम भी हैं है लेकिन इस ज्ञान के स्वरूप पूछे जाने पर वो तो ज्ञान का स्वरूप को उन्होंने क्या कर दिया क्षणित कह दिया या शून्य कह दिया यहाँ पर आकर के हमारा उनका विरोध हुआ इस अद्वैत रूप को नहीं मानता पधारा धारा मान दिया या तो धारा मानता है या है नहीं मानता शून्य मानता दो मानता न तो धारा है न तो शून्य है किंतु अद्वैत है ये बात बुद्ध ने नहीं कहा एक कहते इतने बात हमारे उनकी समान तो, तो है यद्यपि निराकरण ज्ञान मात्र कल्पना ये अच्छा। दो चीजें हमारे और उनमें समान है कि सामीप्य मुक्तम अतव इन्होंने अद्वैत के वस्तु कथन करने में नजदीक पहुंचे पहुंच करके अंत स्वरूप कथन में बिगड़ गया इसलिए अद्वैत के समीप आ गए है ये आकर के जो है घबरा कहते बस वेदांत के जो है अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गए बस वही रह गए बॉर्डर लैंड ऑफ वेदांत था ऐसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेदांत के बॉर्डर में पहुंचे हैं और वहीं खड़े होकर देख करके वहीं से पीछे घूम गए हमारे अंदर प्रवेश नहीं थी पोर्टल पोर्टल पी आर टी एल मान अंतिम सीढ़ी अगर बॉर्डरलैंड का है वहां तक पहुंचा और वही पर रह गया और समाज के बस यही है सब कुछ गलती हुई हो रखा है इसे कहते वस्तु करतेमिप्यम उत्तम भवती अद्वैत्यम उत्तम अद्वैत बुद्धि अवतार अनुग्रण तम यह सामीप्यम अद्वैत में बुद्धि को अवतरित करने की अनुगुण अनुकूल कथ वचन को उन्होंने कहा है उसको लेकर के ही मात्र सामिपता का हम कथन कर रहे हैं कि अंकार स्पष्ट कर दिया उसको यद्यपिदू परमार्थ तत्व अद्वैत वेदांत और ये जो परमार्थ द्वैत तत्व है इसलिए एकमात्र वेदांत दर्शन है जिसमें इसका चिंतन होता है इसलिए यही पर यह है अन्य कहीं भी नहीं।, नहीं और शास्त्र को समाप्त करने के पहले